लेकिन अभी वो कॉल करते उससे पहले ही रूम का दरवाजा खुल गया और वहां पर डायरेक्टर दुर्गा खड़े थे और उन्होंने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा अरे कॉल करने की जरूरत नहीं है मुझे अभी न्यूज मिली है कि फ्लैट में जिसकी डेड बॉडी मिली है उसकी डेथ इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है दुर्गा द्वारा दी जाने वाली यह खबर सुनकर डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश त्रिवेदी साहब जो कि यहाँ के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में ड्यूटी करते थे उनके लिए ये केस बहुत बड़ा होता जा रहा था इतने बड़े केस के बारे में सुनने के बाद उनके लिए शांत होकर खड़े रहना बेहद मुश्किल था दूसरी बात ये थी अगर केशव पंडित की बात सच है और अगर वाकई में सारे मर्डर केशव के नॉवल की स्टोरी के अनुसारी हो रहे हैं तो फिर वाकई में यह पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है पहले के तीन मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करते समय पुलिस ने भारी गलती की थी और इसके लिए तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को ब्लेम लेना पड़ेगा अब तक जयपुर पुलिस डिपार्टमेंट के जितने लोगों से ये लोग मिल चुके थे उनमें से दुर्गाई नैना को सबसे इंटेलिजेंट समझ में आया था ऐसे में नैना ना दुर्गा की तरफ देखते जो डेड बॉडी है, है वो कहा है दुर्गा ने फिर थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा मैंने अभी चेक किया था उन सभी को दफ्न कर दिया गया था नैना ने निराशा पूर्वक अपना सिर हिला दिया वो जयपुर पुलिस के काम करने के का तरीके से बेहद नाखुश नजर आ रही थी उसकी नाराजगी उसके चेहरे से साफ तौर पर नजर आ रही थी जबकि विक्रांत खुद को काफी शांत रखने की कोशिश प्रत्यारोप लगाने से ये केस नहीं सोल्व होने वाला बेहतर यही होगा की सब लोग मिलकर जल्द से जल्द इस केस को सोल्व करने की कोशिश करें इसीलिए उसने दुर्गा की तरफ इशारा करते हुए बाहर जाने का इशारा कर दिया केशव भी इसी वक्त दुखी नजर आ रहा था उसने दुख से भरे लहजे में कहा देखा आपने अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं सही कह रहा हूँ सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा कि मैंने नावल में लिखा था मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग कतिल हर महीने में एक एक इंसान का मर्डर कर रहा है और हर मर्डर को अंजाम देने से पहले वो पूरी प्लानिंग करता है और कातिल हर मर्डर को इस तरह से अंजाम दे रहा है कि ये देखने में मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड लग रहा है कैशव ने फिर थोड़ा हिंचचाते हुए कहा क्योंकि जिस आदमी की मौत ठंड से हुई थी उसके डेड बॉडी मिले अभी ज्यादा दिन नहीं हुए ऐसे में अगर आप मर्डर के सीरीज को देखेंगे तो अलग मर्डर होने में भी अभी एक महीने का वक्त है इसीलिए मैं विक्रांत सर को बुलाकर इस टाइम के भीतर खुद को जेल से बाहर लाना चाहता हूँ फिर उसने आगे बोलते हुए कहा मैं जानता हूँ मेरी यह गलती है कि मैंने शुरू में इसकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं दी लेकिन प्लीज आप लोग मेरा यकीन कीजिए जब तक ठंड में जमी हुई डेड बॉडी नहीं मिली थी तब तक तो मैं खुद उतना श्योर नहीं था फिर केशव ने कहा, विक्रांत सर मैं आपको बता रहा हूँ ना भले ही मेरी नॉवल वाली डायरी अब खो चुकी है लेकिन फिर भी मुझे काफी हद तक कहानी याद है और मैं इस सीरियल किलर तक पहुंचने में आपकी काफी मदद कर सकता हूँ केशव की बात पर विक्रांत को यकीन हो रहा था हो सकता है की उसने जो कुछ भी पुलिस को बताया है वो सब सच हो केशव की बात ध्यान से सुनने के साथ ही उसके हाव-भाव को भी समझने की कोशिश कर रहा था और अब तक विक्रांत को एक बार भी ऐसा नहीं लगा था कि केशव झूठ बोल रहा है इस वक्त विक्रांत और उसकी टीम को एक साथ दो केस पर काम करना था पहला तो सीरियल मर्डर केस जो कि केशव के लिखे हुए नॉवल ग्यारह किल्स के प्लॉट लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा था और दूसरा केशव पंडित की वाइफ का मर्डर केस केशव की वाइफ के मर्डर का इल्जाम केशव के ऊपर ही लगा हुआ है लेकिन जितना विक्रांत अब तक केशव को समझ सका था उसे देखते हुए वो कह सकता था कि केशव शायद बेकसूर है उसे गलत इल्जाम में फंसाया गया है हाँ ये जरूर हो सकता है कि केशव की वाइफ के मर्डर केस का कनेक्शन सीरियल मर्डर केस से भी हो सकता है विक्रांत के दिमाग में यह ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव नावल का कनेक्शन और सीरियल मर्डरर का कनेक्शन उसकी पत्नी के साथ तो नहीं है अपने इस संशय को दूर करने के लिए विक्रांत ने सीधे केशव से सवाल कर दिया अच्छा केशव एक बात ये बताओ क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कि शायद तुम्हारी पत्नी के मर्डर का कनेक्शन भी तुम्हारे नावल की स्टोरी से है मतलब तुम्हारे नावल में ऐसी कोई कहानी थी क्या नहीं केशव ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए ना कर दिया जब से मुझे जेल में डाला गया है तब से मैं अपनी वाइफ के मर्डर के बारे में ही सोच रहा हूँ मैंने आज तक ऐसी कोई कहानी नहीं लिखी है और सर मैं तो उतना सोशल हूं भी नहीं मेरा ज्यादा किसी के साथ मिलना जुलना भी नहीं है तो किसी से दुश्मनी होने जैसी कोई बात ही नहीं है आज तक मेरी किसी से लड़ाई तक नहीं हुई है सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी वाइफ का खून कौन कर सकता है और मर्डर करने के बाद वो मुझे क्यों फंसाने की कोशिश कर रहा है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी पत्नी की मौत का इस सीरियल किलर से कोई लेना देना नहीं है विक्रांत ने केशव से क्लियर करने की कोशिश की अब यह कहना तो मुश्किल है मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता केशव ने अपनी भाईएं टेडी करते हुए कहा सर ये किलर साई है और ऐसे इंसान का कुछ भरोसा नहीं होता क्या पता उसने ही मेरी वाइफ को भी मारा हो ओ तो तुम्हारा कहना है कि ये दोनों मर्डर केस एक ही किलर का काम है नैना ने सवाल किया तो अगर हम इस कातिल को पकड़ लें तो तुम भी बेकसूर साबित हो जाओगे है ना हाँ बिल्कुल मुझे तो यही लगता है अभी केशव ने जवाब दिया तो फिर तुमने पहले इसके बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया अनुष्का ने अपना हाथ बांध कर ऋष को डपटते हुए कहा कुछ ज्यादा चलाक नहीं बन रहे हो तुम अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारी डायरी कब गायब हुई कुछ याद है विक्रांत ने सवाल किया कम से कम अगर हमें ये पता चल जाए कि डायरी किसके पास है तब भी हम इस केस को सोल्व कर लेंगे केशव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा डायरी तो पहले मेरे डैड के फ्लैट के स्टोर रूम में रखी हुई थी मैंने बताया तो था आपको कई सालों से स्टोर रूम के भीतर कार्टर में रखी हुई थी तुम तो मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो डायरी गायब कैसे हो गई जब अभी ये केस हुआ था तो मैं डायरी ढूंढने के लिए डैड के फ्लैट पर गया था लेकिन मुझे नहीं मिला और मेरे पेरेंट्स को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी वैसे ज्यादा एज के लोगों की यादाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है वो चीजें भूलना शुरू कर देते है तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भूल कर वो डायरी किसी कबाड़ी वाले को बेच दिया हो विक्रम ने सवाल किया नहीं सर केशव ने नाम से हिला दे मेरी माँ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती और खास तौर तो पर मेरी चीजों का बहुत ध्यान रखती है वो किसी भी हालत में मेरी किसी भी चीज को ऐसे ही किसी को नहीं दे सकती जबकि डैड को इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है वो ध्यान भी नहीं देते कि कौन सी चीज कहाँ रखी है कहने का मतलब उन्हें भी कुछ आइडिया नहीं होगा हम्म तो फिर इसका मतलब यह है कि कोई डायरी चुरा कर ले गया है विक्रांत ने फिर से सवाल किया